नोशो टॉक सबे से आने एक मत नंबर टू दूसरा प्रश्न हम अंधे हैं अंधकार में जी रहे हैं प्रकाश की चर्चा भर सुनी है लेकिन उसका कुछ अनुभव नहीं ऐसी अवस्था में हमारी प्रार्थना का क्या रूप हो सकता है यानी हम प्रार्थना क्या करें मुझसे मत पूछो किसी से मत पूछो क्योंकि कोई भी रूप दे देगा प्रार्थना उधार हो जाएगी उठने दो इतना डर क्या है इतनी घबराहट क्या है रुको शांत बैठो और उठने दो तो प्रार्थना को और तुम पाओगे कि बड़ी अनूठी घटना घटनी शुरू हो जाती लेकिन तुम रिहर्सल के आदि हो तुम कहते हो पहले पक्का तो पता चल जाए कि प्रार्थना क्या करनी लेकिन अगर पता ही चल गया कि प्रार्थना क्या करनी तुम सदा के लिए प्रार्थना से वंचित रह जाओ मत पता लगाओ छोड़ दो उसके अनजान हाथों में अंधेरा है छोड़ दो अंधेरे में प्रकाश का कोई पता नहीं है अगर मैं कुछ कह भी दूंगा तो भी पता ना हो जाएगा तो तुम प्रकाश के लिए कहे गए शब्दों को याद कर लोगे उन्हीं को तुम अंधेरे में दोहराते रहोगे शब्दों से अंधेरा मिटता है तुम कितना ही दोहराओ प्रकाश प्रकाश प्रकाश अंधेरा मिटेगा दिया चाहिए शब्द मैं तुम्हें दे सकता हूं दिया तुम्हें कौन देगा दिया तुम्हें ही जलाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे प्राणों के प्राणों का ही दिया है प्रकाश शब्द में दे सकता हूं शब्द का क्या करोगे शब्द से ज्यादा बेजान कोई चीज संसार में और है तलस्ताए की बड़ी प्रसिद्ध कथा है मुझे बड़ी प्रीतिकर है रूस के महापुरोहित को पता चला एक झील के पार पहाड़ों के पीछे छिपे तीन संतों का आविर्भाव हुआ है और लोग भागे जा रहे हैं गरीब ग्रामीणों में बड़ी प्रतिष्ठा है भोले भाले लोग भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं उन संतों की यह महापुरोहित को बर्दाश्त ना हुआ पुरोहित को संत कभी बर्दाश्त नहीं होते क्योंकि संत की मौजूदगी पुरोहित का धंधा टूटता है संत सभी तरह के औपचारिकता के विरोध में संत यानी एक बगावत एक विद्रोह संत कभी भी गैर बगावती नहीं हो सकता सिर्फ बिनोबा भावे को छोड़कर वो सरकारी संत है। अगर सरकारी संत कोई हो सकता है संत तो विद्रोही ही होगा सरकार और समाज और व्यवस्था हमेशा उससे अड़चन में होगी पुरोहित गबड़ाया और फिर उसने कहा कि यह बात समझ में नहीं आती मेरी बिना स्वीकृति के कोई संत कैसे हो सकता है ईसाइयत ने तो हद मूढ़ता कर दी वो संतत्व के लिए सर्टिफिकेट देते हैं चर्च से वस्तुतः अंग्रेजी में जो संत है सेंट वह यूनानी शब्द से बनता है जिसका अर्थ होता है सेंक्टस। जिसको सेंक्शन मिल गया वो संत जिसको अधिकारियों के द्वारा स्वीकृति मिल गई प्रमाण पत्र मिल गया वो संत अंग्रेजी का सेंट शब्द एक मजाक है हिंदी का संत शब्द अंग्रेजी के सेंट शब्द से नहीं आया है और ना अंग्रेजी का सेंट शब्द हिंदी के संत शब्द से गया है यह ध्यान रखना दोनों एक से लगते अंग्रेजी का सेंट शब्द आया है संकटस से उसका मतलब होता है अधिकारियों के द्वारा प्राप्त स्वीकृति राज्य के द्वारा चर्च के द्वारा व्यवस्था के द्वारा हिंदी का संत सत्य से बना जिसने सत्य को जान लिया जो सत्य के साथ सत्य हो गया वो संत इसके लिए कोई स्वीकृति नहीं हो सकती कोई प्रमाण नहीं हो सकता पुरोहित नाराज हुआ कि मेरी बिना आज्ञा के क्योंकि फरमान निकाले जाते हैं ईसाइयत में हर साल की कितने संत हो गए फरमान में नाम होते हैं इनका नाम तो निकला भी नहीं मगर खबरें रोज आती गई भीड़ बढ़ती गई शहरों से लोग जाने लगे चर्चों में लोग का आना कम हो गया संतों ने दीवान की पैदा कर दी आखिर पुरोहित को भी जाना पड़ा देखना तो चाहिए वो गया अपनी मोटरबोट पर बैठकर सीधे साधे लोग थे उसको देख के खड़े हो गए उसका चोगा उसके चमकते हुए सोने के सितारे छाती पर लगे हुए सम्राटों के द्वारा दी गई स्वीकृतियां सम्मान उसका ढंग प्रभावशाली था जिनके भीतर कुछ नहीं होता वो प्रभावशाली ढंग पैदा कर लेते जिनके भीतर आत्मा राख की तरह होती ज्योति की तरह नहीं वो पद्म भूषण भारत भूषण भारत रत्न और न मालूम क्या क्या पद पदवियां इकट्ठी कर लेते उन्हीं के सहारे थोड़ी सी आत्मा का एहसास करते उधार, वो भी दूसरों के द्वारा दी गई आत्मा दूसरों के द्वारा दिया गया नाम पद प्रतिष्ठा देखकर तीनों संत खड़े हो गए तीनों ने झुककर उसे प्रणाम किया संत तो सदा ही झुकने को तैयार है उसने झुकने का मौज झुकने का मजा झुकने की मस्ती जान ली वो झुकने का राज पकड़ गया है पुरोहित पहले तो मन में डरा था कि पता नहीं ये बगावती संत झुके न झुके राजी हो न राजी हो लेकिन ये तो सीधे साधे गांव के किसान थे इन पे कब्जा करना तो कठिन ही ना था उसने जोर से कड़क आवाज में कहा कि तुमने ये क्या उपद्रव मचा रखा है इतनी भीड़ भाड़ यहां क्यों आ रही है उन तीनों ने कहा कि हमने कुछ भी नहीं किया हमने किसी को बुलाया भी नहीं सच तो यह है कि लोगों के आने से हमारी प्रार्थना में बड़ी बाधा पड़ रही है। आपकी बड़ी कृपा होगी आप लोगों को रोक हम बड़े मजे में थे वर्षों तक कोई जानता ना था ये झील थी ये पहाड़ था हम बड़ा मजा था अब ये भीड़ भड़क के से हम बड़े परेशान हो रहे आप बड़ी कृपा होगी और हम कोई संत वगैरह नहीं है मगर हम कितनी कहें लोग मानते ही नहीं जितना हम कहते हैं कि हम नहीं है उतनी भीड़ बढ़ती जा रही महापुरोहित स्वस्थ हुआ उसने कहा कोई चिंता के योग नहीं है तो बड़े साधारण से लोग उनका प्रार्थना में बाधा पड़ती थी क्या प्रार्थना करते थे तो तीनों जरा शर्माए उन्होंने कहा कि भाई आप ये मत पूछो क्योंकि हम बेपढ़े लिखे प्रार्थना करना हमें आता नहीं और हमने किसी से प्रार्थना सीखी भी नहीं हम बिल्कुल गमार रहे आप इसमें पक्के रहो और हमने अपनी ही एक प्रार्थना बना ली है तब तो पुरोहित और नाराज हुआ कि यह भी कभी तुमने सुना कि प्रार्थना और हर कोई बना ले चर्च की प्रार्थना सुनिश्चित तुम ईसाई हो उन्होंने कहा कि निश्चित तो तुमने कैसी प्रार्थना बनाई है बिना आज्ञा के तुम अपनी प्रार्थना का रूप बताओ वो बड़े शरमाने लगे निश्चित ही प्रार्थना कोई किसी को बता सकता प्रार्थना तो हार्दिक निजी एकांत की है प्रार्थना किसी को बताना तो ऐसा ही होगा जैसे कि बीच बाजार में खड़े होकर कि किसी को प्रेम करने लगना वो बात बेहूदी होगी अशोभन होगी प्रेम तो एकांत चाहता है प्रार्थना तो और भी एकांत चाहती है कानो कान किसी की खबर ना होनी चाहिए उसकी क्योंकि जैसा ही कोई दूसरा सुन लेगा उसकी निजता खो जाएगी इसलिए तो मंत्र को कान में फूक कर देते हैं कि कोई सुन न ले और गुरु कहता है कि मंत्र को किसी को बताना नहीं तुम चकित भी हो कि मंत्र कुछ भी खास तो नहीं कान में कह दिया कि राम राम राम राम जपना अभी ये भी कोई बात है कि किसी को मत बताना इसमें बताने का क्या सवाल है ये तो सभी को पता है ना ये बात ही नहीं है पता होने का ना होने का मंत्र इतना निजी और एकांत है उस तुम किसी को कहना मत क्योंकि कहने में थोड़ा प्रदर्शन आ जाएगा और जहां प्रदर्शन आता है वहां चीजें झूठी हो जाती हैं जीसस ने कहा है तुम्हारा बाया हाथ पूजा करे तो दाएं हाथ को पता ना चले तुम्हारा बाया हाथ दान तो दाएं को खबर ना मिले तुम्हारे ही हाथों को खबर ना हो पाए ऐसा चुपचाप देना जरा भी आवाज ना हो तो वो कहने लगी अब आप ये मत पूछे आप पूछते हैं तो बताना पड़ेगा लेकिन हम कुछ जानते नहीं ऐसी ही हमने एक घरेलू ढंठी प्रार्थना बना ली और आप हंसेंगे और हमारी बड़ी मजाक होगी परमात्मा तो झेल लेता है क्योंकि जानता है हम ना समझ अज्ञानी अपराधी मगर इस संसार के लोग बहुत हंसेंगे पुरोहित तो और अकड़ गया उसने उसका बतानी ही पड़ेगी क्योंकि अगर गलत है तो मैं सुधार कर दूंगा अगर बिल्कुल गलत है तो तुम्हें ठीक ठीक प्रार्थना स्वीकृत चर्च के द्वारा वह मैं तुम्हें दे दूंगा तुम बोलो नहीं माना तो वो बोले उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना बना ली थी ईसाइयत मानते हैं कि परमात्मा के तीन रूप जैसा कि हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति ऐसा ही ईसाई मानते हैं ट्रिनिटी तो उन तीनों ने कहा हमने एक छोटी सी प्रार्थना बना ली कि तुम भी तीन हो हम भी तीन हैं हम पे कृपा करो अभी ये भी कोई प्रार्थना हुई ये तो मजाक हो गई तुम भी तीन हम भी तीन वो भी तीन ही थे अब और ज्यादा क्या कहना है? तुम भी तीनों, हम भी तीन बात बन गई अब तुम हम पर कृपा करो और तो कुछ है नहीं कोई ज्यादा इससे है भी नहीं पुरोहित को भी हंसी आ गई गंभीरता टूट गई उसने कहा हद ना समझो तुम लोग दो। अब दोबारा ये मत करना ये कोई प्रार्थना हुई उसने लंबी प्रार्थना जो चर्च की स्वीकृत प्रार्थना थी उनको कही सुनी उन्होंने बड़े भाव से पर कहा बहुत लंबी है हम भूल जाएंगे आप फिर एक दफा कह दो फिर उसने कही फिर भी वो बोले कि कृपा होगी बड़ी एक दफा और दोहरा दो क्योंकि हमें याद हो जाए कहीं कोई शब्द भूल गए या गड़बड़ हो गई तो हम फंसेंगे अब अभी तक जो भूल हुई हुई अब आगे तो ना हो तो तीन बार परोहित क्या उसने कहे तो बिल्कुल महामूढ़ है प्रार्थना को भी तीन दफे कहना पड़ रहा है बिल्कुल ठीक व्यवस्थित करके सब बड़ा प्रसन्न होकर कि तीन भटकों को मार्ग पर ले आया सिर्फ मूढ़ ही भटकों को मार्ग पर लाने का ख्याल रखते सिर्फ मूड ही सोचते हैं कि लोग भटक रहे हैं उनको मार्ग पर लाना है ज्ञानी को जो मिला है बांटता है लेकिन किसी को मार्ग पर लाने के लिए नहीं कौन किसको मार्ग पर ला सकता है लोग भटकते हैं अपनी स्वतंत्रता से आते हैं मार्ग पर अपनी स्वतंत्रता से कौन किसको ला सकता है लेकिन पुरोहित अकड़ा हुआ प्रसन्नचित कि आना व्यर्थ ना हुआ यात्रा सार्थक हुई अभी उपद्रव बंद हुआ जाके कह देगा कि ये भी कोई संत है तो गांव के गमार है यही तो उस पुरोहित ने दादू को कहा होता कबीर को कहा होता ये भी गांव के गमार है सब इनकी प्रार्थना में भी कोई ढंग है काशी के पंडित कबीर को समझते रहे कि यह आदमी गंवार है बेपढ़ा लिखा है ये कोई बातें हैं प्रार्थना करने की लेकिन पुरोहित जब मध्य झील में था और बड़े प्रसन्न से लौट रहा था एक बड़ा काम करके उस प्रार्थना को तीन संतों को सिखा के लौट रहा था जिसको करना वो खुद भी नहीं जानता है जो उसने कभी नहीं की शब्द दोहराए दो कंठस्थ काश प्रार्थना शब्दों में होती बड़ा सरल हो जाता बीच झील में था कि गबड़ा के उसने देखा पीछे एक तूफान की तरह कुछ आ रहा है समझ में ना आया नाविक भी समझ ना पाए कि ऐसा कभी देखा नहीं इस झील में ऐसा कभी होता नहीं ये क्या हो रहा है जब थोड़ा तूफान पास आता मालूम पड़ा तब उसे दिखाई पड़ा कि वो तीनों संत गमार झील पर भागते हुए चले आ रहे डूबते नहीं पानी में पानी पर ऐसे चल रहे हैं जैसे रास्ता हो तीनों आंख के पास खड़े हो गए हाथ जोड़ के कहा के रुकी हम भूल गए वो प्रार्थना आप कृपा करके एक बार और बता बताते तब उस पुरोहित की भी आंख खुल गई अंधों की भी कभी खुल जाती ये देखकर महिमावान रूप उसे समझ में आया कि मूढ़ कौन है ये गंवार है या मैं गंवारू इस बार वो झुका उनके चरणों में उसने कहा मुझे माफ कर दो तुम्हारी प्रार्थना पुरानी ही ठीक है हमारी स्वीकृति की जरूरत नहीं उसकी स्वीकृति मिल चुकी है ऐसा लगता है हम कौन है बीच के दुकानदार हैं तुम्हारा उससे सीधा संबंध हो गया तुम हमें भूल जाओ और हमारे लिए भी प्रार्थना करना जब तुम अब कहो कि तुम तीन हो हम तीन हैं तो अब कहना तुम तीन हो हम चार हैं मुझे भी जोड़ लेना हम पे कृपा करो नहीं प्रार्थना कोई किसी को बता नहीं सकता तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे जैसी होगी मेरी प्रार्थना मेरे जैसी होगी तुम्हारे पड़ोसी की प्रार्थना उसके जैसी होगी प्रार्थना तो तुम्हारे हृदय की अद्वितीयता से निकलेगी तुम उसे निकलने दो तुम छोटे बच्चों की भांति हो जाओ परमात्मा के सामने भी तैयार होकर क्या जाना उससे क्या छुपा है उसके सामने क्या रूप दिखलाने क्या प्रदर्शन करना है क्या भाषा और व्याकरण क्या लय ताल कुछ भी तो नहीं वहां तो तुम्हारा सीधा भाव ही समझ लिया जाएगा रोने जैसा लगे रोना वही तुम्हारी प्रार्थना होगी हंसने जैसा लगे हंसना वही तुम्हारी प्रार्थना होगी जेन फकीर सुबह उठ के जो प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ हंसने की है जैन फकीर सुबह उठते हैं बिस्तर से खड़े होकर सूरज की तरफ देखते हैं दोनों हाथ अपनी कमर पर रख के झुक जाते हैं सूरज की तरफ और हंसना शुरू कर देते पागलपन कभी कभी घंटों लोटपोट हो जाते एक अमेरिकी यात्री एक जिन फकीर के पास जापान में मेहमान था जब सुबह उसने यह हाल देखा तो उसने कहा मैं भी किस पागल के पास आ गया वो अपना इंजाम करने लगा सामान बांधने लगा लोगों ने पूछा कल ही तो रात आ पाए कहां जाते हैं उन्होंने कहा मैं तो सोचा था कि कोई ज्ञानी के यहां जा रहा हूं यह आदमी पागल मालूम होता है सुबह मैंने इसको देखा ये सूरज की तरफ देखते देखते ऐसा हंसने लगा खिलखिला कोई था ही नहीं कोई मजाक की बात भी न थी हंसने का कोई सवाल ही ना था और फिर लोटपोट हो गया और घंटे भर तक पसीना पसीना हो गया और ऐसा प्रसन्न था कि मैंने कभी ऐसा पागल कोई देखे नहीं इतना प्रसन्न हो जो पागल नहीं है वो तो बड़े गंभीर रहते पागल ही कभी हंसते पर उसने कहा आप रुकें उनसे पूछ के जाएं आपको पता नहीं ये जैन फकीरों की प्रार्थना है ये प्रार्थना का ढंग है फकीर से पूछा तो वो फिर हंसने लगा लोटपोट होने लगा उसने कहा कि तुमने फिर छेड़ दी वही बात रात हम बामुश्किल से सो पाए सुबह उठ के हम हंसे अब तुमने फिर वही बात छेड़ दी और वो लोटपोट होने लगा और वो हंसने लगा और उसने कहा हंसना हमारी प्रार्थना है परमात्मा के सामने हम हंस के अपने को निवेदन करते और सुबह का प्रारंभ हंसने से ही होना चाहिए सुबह क्या रोती हुई सूरत लेके चलना और सुबह ही हम उससे नाता जोड़ लेते हैं हंसी का फिर वो हमें दिन भर हंसाता है फिर जगह जगह से वो हंसाता है हंसो उससे भी प्रार्थना बन जाएगी रो उससे भी प्रार्थना बन जाएगी ध्यान रखना रोने का कोई संबंध दुख से नहीं ये गलत संबंध मनुष्य ने जोड़ रखे तुम्हारे मन में सभी के मन में यह बात बिठा दी गई कि रोने का संबंध दुख से कोई मर जाए तब तुम रोते हो कुछ नुकसान हो जाए हानि हो जाए तब तुम रोते हो दीवाला निकल जाए मकान में आग लग जाए तब तुम रोते हो तुम ये भूल ही गए हो कि रोने से कोई संबंध दुख का नहीं कभी तुम ठीक से हंसो तुम पाओगे तब भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे कभी तुम परिपूर्ण रूप से आनंदित होकर नाचो और तुम पाओगे आंसुओं की धार लग गई रोने का कोई लेना देना दुख से नहीं है रोने का अनिवार्य संबंध तो अतिशय से, से है कोई भी भाव भावदशा अतिशय हो जाए वो आंसू बन जाती दुख अति से हो जाए तो आंसू बन जाता है सुख अति से हो जाए तो आंसू बन जाता है लेकिन मनुष्य जाति को वंचित कर दिया गया कुछ भ्रांत धारणाएं बिठा दी गई कि रो मत रोना दुख जाहिर करता है तुमने कभी किसी को हंसते हुए और रोते हुए सांस सांस देखा उसकी प्रार्थना में बड़ी गति होगी हंसेगा परमात्मा के लिए रोएगा अपने लिए या या उसका हंसना इतना अति हो जाएगा कि उसके आंसुओं से हंसी बहने लगेगी ओवर आंसुओं का अर्थ है ऊपर से बह जाना इतना ज्यादा हो गया है भीतर भाव घना कि अब उसे भीतर संभाल रखने का कोई उपाय ना रहा वो पात्र के ऊपर से बह रहा है आंसू दिव्य और अगर तुम परमात्मा के लिए रोते हो चाहे दुख से रो चाहे सुख से रो चाहे आनंद से रो चाहे पीड़ा से रो रोना प्रार्थना हो जाएगी हंसना प्रार्थना हो जाएगी लेकिन बुद्ध ना कभी हंसे ना कभी रोए उनकी प्रार्थना मौन है वो उनकी प्रार्थना है तुम्हारे लिए शायद ठीक बैठे ना बैठे मीरा नाची तुम महावीर को नाचने कहोगे जचेगी ना बात वो व्यक्तित्व तो नाचने वाला नहीं है मीरा पर जब प्रार्थना का आघात हुआ तो मीरा नाच, उसका यंत्र तैयार था नाचने को हाथ पड़ गए परमात्मा के स्वर छिड़ गए तार कप उठे चैतन्य महाप्रभु नाचे नाचते रहे बुद्ध बैठे रहे महावीर खड़े रहे उनके लिए वही प्रार्थना थी प्रत्येक व्यक्ति की प्रार्थना ऐसी होगी जैसे तुम्हारे अंगूठे का निशान है। अलग अलग होगी उसका कोई सामूहिक ढंग नहीं हो सकता इसलिए मैं निरंतर कहता हूं समूह में प्रार्थना नहीं हो सकती प्रार्थना निजी निवेदन है अत्यंत वैयक्तिक है क्योंकि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व उस पर छाया होगा अगर तुम मीरा से कहो कि तू चुप बैठ के प्रार्थना कर जैसे बुद्ध बैठे तो तुम मीरा को अर्चन में डाल दोगे उसकी प्रार्थना हो ही ना सकेगी क्योंकि उसे सतत यह ध्यान रखना पड़ेगा कहीं शरीर नाचने ना लगे क्योंकि जैसे ही वो भाव दशा में आएगी शरीर नाचेगा नाच उसके लिए श्वास जैसा है तुमने अगर कहा कि नाचना नहीं बस शरीर को सीधा करके ऋण को सीधा करके बिल्कुल ऐसे बैठ के जैसे मुर्दा प्रतिमा हो पत्थर की ऐसे ही प्रार्थना करना तो मीरा की प्रार्थना ही ना हो सकेगी तुम तो मीरा को डुबा दोगे क्योंकि जब भी प्रार्थना आएगी तभी वो नाचने लगेगी तुम तो अगर बुद्ध को कहोगे नाचो महावीर को कहोगे नाचो पतंजलि को कहोगे कि नाचो तभी प्रार्थना होगी देखो मीरा को देखो चैतन्य प्रभु को वो सब सिर हिला देंगे वो कहेंगे हमसे ना होगा और अगर हमें तुमने नाचने को कहा तो हमारी जो शांति है सब खो जाएगी जब उनके तार छेड़े परमात्मा ने तो वहां शून्य का संगीत उठा जब उनके तार छेड़े परमात्मा ने तो सारी गति शांत हो गई जैसे झील पर एक भी लहर ना रही ध्यान रखना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीरा ठीक है मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बुद्ध ठीक है कौन ठीक है गलत है इसका तुम हिसाब भी मत रखो तुम्हारे लिए क्या ठीक है इतना ही भर तुम हिसाब रखना तो तुम्हारा रास्ता भटकेगा नहीं प्रत्येक के लिए धर्म अनूठा होगा होना ही चाहिए तुम दूसरे के कपड़े पहनने को राजी नहीं होते दूसरे के उपयोग किए जूते में पैर नहीं डालते दूसरे की थाली में भोजन नहीं करते तुम दूसरे के धर्म को क्यों उधार लेते हो शरीर पर तुम कपड़े दूसरे के पहनना पसंद नहीं करते वो दीनता की खबर देते तुम आत्मा पर क्यों प्रार्थना के वश दूसरों के ओढ़ना चाहते हो वो तो महादीनता की खबर देंगे वहां तो तुम्हें ठीक वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे तुम हो परमात्मा पुनरुक्ति नहीं करता एक बार ऐसा हुआ एक मंच पर मैं बैठा था और एक स्वामी का व्याख्यान चलता था वो क्रोधी आदमी है जैसा कि अक्सर स्वामीगण होते क्योंकि जिन्होंने भी जीवन की बहुत सी इच्छाओं को दबा लिया उनके भीतर सारी इच्छाएं दबी हुई क्रोध बन जाती उनके पास एक ही निकास रह जाता है क्रोध का उन्होंने बोला कुछ पुनर्जन्म का सिद्धांत समझाया था एक आदमी बार बार खड़े होकर उल्टे सीधे प्रश्न पूछने लगा ये वो भी पंडित मालूम होता था क्योंकि वेद के उल्लेख करता उपनिषित के सूत्र दोहरा था और स्वामी को उसने अड़चन में डाल दिया था उसकी पूरी इच्छा उनको परेशान करने की थी स्वामी क्रोध में आने लगे आखिर उस आदमी ने पूछा कि स्वामी जी क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगले जन्म में मैं गधे का रूप लूं, जैसा कि आप पुनर्जन्म के सिद्धांत में समझा रहे हैं? स्वामी को मौका मिला उसने कहा कि नहीं परमात्मा तुम्हें वही रूप दोबारा कभी नहीं देता गधे तो तुम अभी हो अब दोबारा स्वामी ने तो क्रोध में कहा था लेकिन मुझे बात जची बात तो ठीक है परमात्मा दो व्यक्तियों का एक सा नहीं बनाता और न परमात्मा तुम्हें ही दोबारा ऐसा ही बनाएगा परमात्मा नित्य नूतन है उसके आविष्कार की कोई सीमा नहीं उसके सृजन की कोई सीमा नहीं रोज नए रंग भरता है रोज नए गीत जन्माता है रोज नए प्राण फूकता है दोहराता नहीं थक नहीं गया है चुक भी नहीं गया है परमात्मा अथाह है उसकी सृजनात्मकता असीम है तुम्हारे जैसा ना तो उसने कभी किसी को बनाया था और न तुम्हारा जैसा फिर कभी किसी को बनाएगा इसलिए कोई बंधी परिपाटी तुम्हारा धर्म नहीं हो सकती तुम्हारे लिए किसी धर्म में व्यवस्था ही नहीं तुम्हें तो अपना धर्म खोजना पड़ेगा कृष्ण ने बड़ी मीठी बात अर्जुन से कही है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया, भया। उसका यह मतलब नहीं है कि तुम जिस घर में पैदा हुए हो उसी धर्म में मरना और दूसरे का धर्म कभी स्वीकार मत करना उससे कोई हिंदू मुसलमान ईसाई के धर्म का सवाल नहीं है स्वधर्मे निधनम श्रेय कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी स्वसत्ता का धर्म है उसमें अगर खो भी जाओ मृत्यु भी हो जाए तो भी श्रेयस्कर क्योंकि उसी भांति तुम अपने को पालोगे मिटकर भी अपने को पालोगे कृष्ण तुम्हें जीवन का गहनतम सूत्र कह रहे हैं कि तुम तुम जैसे हो तुम्हारे जैसा कोई नहीं कोई तुलना नहीं हो सकती तुम किसी भी लकीर पर ठीक ना बैठोगे लकीर के फकीर मत बनना क्योंकि तुम्हारे लिए कोई लकीर खींची ही नहीं गई तुम्ही को खींचनी कोई राजपथ नहीं है जिस पर तुम चल पड़ना भीड़ के साथ तुम्हें अपनी पगडंडी बनानी होगी और पगडंडी भी ऐसी नहीं कि बनी हुई मिल जाए कि कोई तुम्हें बना चुका हो पहले से नहीं यह जीवन का क्षेत्र आकाश जैसा है पक्षी उड़ते तो हैं लेकिन पदचिन्ह नहीं छूट जाते पगडंडी नहीं बनती चेतना के आकाश में भी कोई पगडंडी नहीं बनती बुद्ध चलते हैं महावीर चलते हैं मीरा नाचती चलती है लेकिन कोई पगडंडी नहीं बनती राजपथ का तो सवाल ही नहीं है जहां की सारी भीड़ चल सके और राजनीतिक पार्टियां अपनी रैली कर सके ये तो कोई सवाल ही नहीं है राजपथ तो है ही नहीं धर्म में पगडंडी भी बनी बनाई नहीं मिलती रेडीमेड नहीं मिलती फिर कैसे रास्ता बनता है ज्ञानियों ने कहा है चल चल के ही रास्ता बनता है तुम ही चलते हो और थोड़ा सा रास्ता निकालते हो जैसे तुम जंगल में भटक गए कोई रास्ता नहीं क्या करोगे चलोगे खोजोगे झाड़ियां काटोगे रास्ता बनाओगे तुम्हारा रास्ता किसी और के काम आने वाला नहीं क्योंकि ना तो पहले से रास्ता तैयार होता है तुम चलते हो उतना ही तैयार होता है और दूसरी बात भी याद रखना तुम जितना चल चुके उतना शून्य हो जाता है में खो जाता वो पीछे नहीं रह जाता इसलिए किसी के पीछे चलने की कोई सुविधा नहीं है धर्म स्वयं होने की कला है और इसलिए तुम्हारे तथाकथित धर्म धर्म नहीं है राजनीतियां हिंदू की राजनीति मुसलमान की राजनीति ईसाई की राजनीति सब राजनीतियां हैं उनका कोई लेना देना धर्म से नहीं है धर्म तो व्यक्ति का होता है राजनीति भीड़ की होती है भीड़ के पास कोई आत्मा नहीं होती सिर्फ शोरगुल नारेवाजी उपद्रव होता है व्यक्ति के पास आत्मा होती है, इस पृथ्वी पर भीड़ ने जैसे पाप किए हैं वैसा किसी व्यक्ति ने कभी नहीं किए भीड़ से थोड़े सावधान रहना जहां भीड़ हो वहां से बचना भीड़ के साथ चलने में एक मजा है क्योंकि सारा उत्तरदायित्व खो जाता है भीड़ में डूब जाने में एक सुख है शराब जैसा इसलिए तुम देखो जब भीड़ चलती हिंदुओं की भीड़ जा रही मस्जिद में आग लगाने देखो कैसा मस्ती मालूम पड़ती कि मुसलमान जा रहे हैं मंदिर को तोड़ने देखो उनके पैरों में कैसी गति कैसा उत्साह है जिससे जीवन के महोत्सव में भाग लेने जाते हो कि परमात्मा का निमंत्रण में लाओ उनकी आंखों में चमक देखो युद्ध युद्ध उत्तेजित हिंसा करने को उतारू आग पाठ लूट के लिए तैयार लेकिन तुम जरा उनका आसपास देखो कैसी लहर चलती उत्साह की कोई बड़ा काम करने जा रहे उस भीड़ में तुम अगर सम्मिलित हुए तुम्हारी निजता खो जाएगी तुमने पर धर्म को स्वीकार कर लिया कृष्ण कहते हैं पर धर्मो भया भया वो जो दूसरे का है उससे भयभीत होना उससे डरना बड़ा मजा ये कि सभी लोगों ने दूसरों के धर्म स्वीकार कर लिए महावीर का धर्म जैन मानते जो महावीर के लिए बिल्कुल परिपूर्ण था नहीं तो महावीर पहुंचते कैसे लेकिन उनके पीछे चलने वाले कहीं पहुंचते नहीं मालूम पड़ते सिर्फ अपने को तकलीफ देते मालूम पड़ते हैं दूसरे का धर्म भयाप है बुद्ध के धर्म को लाखों लोगों ने स्वीकार कर लिया है करोड़ों लोगों ने कहीं पहुंचते नहीं मालूम पड़ते अन्यथा पृथ्वी बुद्धों से भर जाती बौद्ध हो जाना बुद्ध हो जाना नहीं और जैन हो जाना जिन हो जाना नहीं धोखा है तुमने झूठे सिक्कों पे भरोसा कर लिया तुम्हारी जिनता तुम्हारा बुद्धत्व तुम्हारा इस्लाम तुम्हारा धर्म तुम्हारे भीतर से उठेगा तुम्हारा वेद प्रतीक्षा कर रहा है लिखे जाने की तुम ही उसे लिखोगे तो लिखा जाएगा तुम्हारे उपनिषद प्रतीक्षा करते हैं जन्म लेने की वे तुम्हारे गर्भ में छिपे तुम जन्म दोगे तो ही उनका जन्म होगा तुम्हारी गीता अभी गाई नहीं गई तुम गाओगे तभी गाई जाएगी और तुम्हारी गीता तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं गा सकता है इसलिए मत पूछो मुझसे क्योंकि मैं तुम्हें कोई गीता देने नहीं आया कोई उपनिषद तुम्हें पकड़ाने की मेरी आकांक्षा नहीं है मैं अपना गीत गा रहा हूं तुम्हें इससे केवल गीत गाने का ख्याल आ जाए बस इतना काफी है गीत तो तुम अपना ही गाना मैं अपनी प्रार्थना कर रहा हूं इससे तुम्हें सिर्फ स्वाद लग जाए प्रार्थना का प्रार्थना तो तुम अपनी ही करना मैं देने वाला कौन हूं और मेरी दी गई प्रार्थना बासी हो जाएगी उसे तुम दोहराओगे लेकिन उससे वही ना हो सकेगा जो मुझे हुआ है क्योंकि मैंने किसी की प्रार्थना नहीं दोहराई मैं किसी के राजपथ पर नहीं चला इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम भी ध्यान रखना ना बुद्ध न महावीर न कृष्ण किसी का राजपथ किसी की बनी पगडंडी तुम्हारे लिए नहीं मेरी भी पगडंडी तुम्हारे लिए नहीं ऐसे तुम भटकोगे प्रार्थना के लिए पूछो ही मत जब छोटे बच्चे को भूख लगती तो वो क्या करता पूछता पूछेगा तो कौन बताएगा उसे और बता भी देगा कोई तो वो भाषा नहीं समझता बच्चा पैदा हुआ मां के पेट से वो पूछता डॉक्टर को कि मैं क्या करूं मुझे भूख लगी वो रोता है कभी रोया नहीं इसके पहले मां के पेट में कभी भूख लगने का मौका ही ना आया था अंतर्निहित है बात भूख लगेगी तुम रोओगे परमात्मा की प्यास जगेगी तुम प्रार्थना करोगे सत्य की खोज की जरा सी भी ललक आ जाएगी आंसू झरने लगेंगे नाचने लगोगे हंसने लगोगे कुछ घटेगा वो ऐसे ही तुम्हारे भीतर पड़ी है तुम्हारी प्रार्थना जैसे अजन्मे बच्चे के भीतर रोने की संभावना पड़ी तुम्हारी प्रार्थना तुम साथ ही लाए हो तुम्हारे खून हड्डी मांस मज्जा में छिपी बस मौका उसे दो कि वो प्रकट हो सके दूसरों के द्वारा सिखाई गई प्रार्थनाओं में दबी जा रही उसकी गर्दन घुटी जा रही तुम उसे मारे डाल रहे हटाओ दूसरों का कचरा जो तुम्हारे ऊपर हो ताकि तुम्हारी निपट निजता प्रकट हो सके अपनी परिपूर्ण शुद्धता और नग्नता में छोटा बच्चा रोता है जब भूख लगती तब रोता है मां भागी चली आती तुम रो परमात्मा भागा चला आएगा तुम छोटे बच्चे की भांति हो जाओ मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि रोना तुम्हें ना आता हो तो रो तब तुम चुभ जाओगे हंसो नाच सकते हो नाचो चुप बैठ सकते हो चुप बैठो आकाश की तरफ आंख करके कुछ बात करने का मन हो बात करो बोलो जो तुम्हें ठीक लगे जो तुम्हें सहज मालूम हो जो सहज स्फूर्त हो उसी को तुम्हारी प्रार्थना बनने दो तुम्हारी प्रार्थना तुम लाए हो मैं तुम्हें प्रार्थना नहीं सिखाता मैं तुम्हें सिर्फ इतनी याद दिलाता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ तुम्हारी प्रार्थना का जन्म न हो पाए तुम्हें मेरी बात कठिन लगेगी क्योंकि तुम सस्ती बातों के आदी हो गए हो तुम चाहते हो मैं तुम्हें एक प्रार्थना दे दूं झंझट मिटे तुम अपने घर जाकर रोज दोहरा लो और सो जाओ तुम कुछ भी खोजना नहीं चाहते तुम परमात्मा के लिए एक कदम भी उठाना नहीं चाहते ये भाव दशा ही प्रार्थना के विपरीत है मेरी बात तुम्हें कठिन लगती है क्योंकि तुम्हें कुछ खोजना पड़ेगा तुम्हें लोग चम्मचों से धर्म खिलाते रहे तुम्हें अपने हाथ ही भूल गए हैं कि इनसे हम भोजन उठा सकते हैं दूसरे चबा के तुम्हारे मुंह में डालते रहे वो झूठा था लेकिन उसमें श्रम नहीं करना पड़ता नहीं मैं तुम्हारे लिए ऐसा कोई काम करने को तैयार नहीं मेरे पास कोई बंधी प्रार्थना नहीं सिर्फ प्रार्थना की तरफ इशारे उन इशारों को तुम समझ जाओगे तो तुम अपने ही भीतर छुपे हुए इस हीरे को पालोगे जो सदा से वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करता है मैं तुम्हें चलने को मार्ग नहीं देता मैं तुम्हें सिर्फ समझ देता हूं ताकि तुम अपना मार्ग बना सको